फिर वह हम लोगों को किस प्रकार का करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग कर धर्म मार्ग में नित्य चलाइए तथा विद्वानों से पूछना व उनका सेवन करना चाहिए कि हे विद्वन आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेद विद्या से सिद्ध किए हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिए फिर उनसे किसको प्राप्त होना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे सभा अध्यक्ष आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश व उत्तम गुण हम लोगों को दीजिए और सब दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त कीजिए हे सभा सेना अध्यक्ष विद्वान लोगों का विनय पूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिए फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है सभासिना अध्यक्ष से भिन्न इस संसार में कोई सामर्थ्य को देने वा सुखों से अलंकृत करने पुरुषार्थ को देने चोर डाकुओं से भय निवारण करने सबको उत्तम भोग देने और न्याय विद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता इससे दोनों का आश्रय सब मनुष्यों को करें उनका आश्रय लेकर कैसे होना वा क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है किसी मनुष्य को मूर्खता से सभा अध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी चाहिए किंतु वेदों से राजनीति को जानके इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार विज्ञान वासुवर्ण आदि धनु को प्राप्त होकर सुपात्रों के लिए दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिए इस सुक्त में पोषण शब्द का वर्णन शक्ति का बढ़ाना दुष्ट शत्रुओं का निवारण संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति सुमार्ग में चलना बुद्धिवा कर्म का बढ़ाना कहा है इससे इस सुक्त के अर्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ जाननी चाहिए यह 25वां वर्ग और 42वां सुक्त समाप्त हुआ अब 43वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में रुद्र शब्द के अर्थ का उपदेश किया है भावार्थ रुद्र शब्द से तीन अर्थ का ग्रहण है परमेश्वर जीव और वायु उनमें से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उस कर्म के अनुसार फल देने से उसको रोदन करने वाला है जीव निश्चय करके मरते समय अन्य संबंधियों की इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है तब अपने आप रोता है और वायु शूल आदि पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है इसलिए इन तीनों को रुद्र समझना चाहिए फिर वह क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे माता पिता पुत्र के लिए गोपाल पशुओं के लिए और राजसभा प्रजा के लिए सुखकारी होते हैं वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन भी हैं विद्या और पुरुषार्थ के बिना सुख नहीं मिलता अब सबके साथ विद्वान लोग कैसे वर्तें इसका उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान लोग सब मनुष्यों को मिथ्यता और उत्तम शील धारण कराकर उनके लिए यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं और जैसे परमेश्वर ने वेद द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया है वैसे अध्यापकों को भी सब मनुष्यों को विद्यायुक्त करना चाहिए फिर वह रुद्र कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावात् कोई भी मनुष्य स्तुति यज्ञ वा दुखों के नाश करने वाली औषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान और प्राणायाम के बिना विज्ञान और लौकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकता फिर वह कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि जैसे परमेश्वर सब ज्योतियों का ज्योति आनंदकारियों का आनंदकारी श्रेष्ठों का श्रेष्ठ विद्वानों का विद्वान आधारों का आधार है वैसे ही जो न्यायकारियों में न्यायकारी आनंद देने वालों में आनंद देने वाला श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला विद्वानों में विद्वान और वास हेतुओं का वास हेतु वीर पुरुष हो उसको सभा अध्यक्ष बनाए या माने वह प्राणियों के लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को अपने सुख तथा अपने वा पराये मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए परमेश्वर की प्रार्थना विद्वानों की सहायता प्राण वायु का यथावत उपयोग और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए अब अगले मंत्र में रुद्र के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा सभा अध्यक्ष की सहायता व अपने पुरुषार्थ के बिना पूर्ण विद्या पशु चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता फिर वह किसका निवारण करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेशा लंकार है मनुस्यों को अत्यंत उत्तम बल से साहित से तथा युद्ध द्वारा सब शत्रों को जीत कर न्याय युक्त राज्य का पालन करना चाहिए फिर सोम की प्रजा कैसी है इस दिशे का उत्देश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जहां मनुष्य ईश्वर की ही उपासना करण हारे अत्युत्तम सभा अध्यक्ष का आश्रय करते हैं वहां वे दुख केलेश को भी नहीं प्राप्त होते जैसे परमेश्वर और सभा अध्यक्ष श्रेष्ठ आचरण करने वाले मनुष्यों की इच्छा करते हैं वैसे ही प्रजा में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर व सभा अध्यक्ष की नित्य इच्छा करेंगे क्योंकि इसके बिना बहुत सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते इस सुक्त में रुद्र शब्द के अर्थ का वर्णन सब सुखों का प्रतिपादन मित्रपन का आचरण परमेश्वर वा सभा अध्यक्ष के आश्रय से सुखों की प्राप्ति एक ईश्वर की ही उपासना परम सुख की प्राप्ति और सभा अध्यक्ष का आश्रय करना कहा है इससे इस, इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 43वां और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब 44वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले के मंत्र में अग्नि शब्द के संबंध से विद्वानों की कामना करनी चाहिए यह उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर वा आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ती राज्य विद्या और राजलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिए सर्व विद्याओं को जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम गुण युक्त और अपनी करनी योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं उनको नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उसको कभी ना करें फिर विद्वानों के संग के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना विद्या को प्राप्त करने शत्रु विजय रूप उत्तम पराक्रम व चक्रवर्ती राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता और अग्नि जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता फिर कैसे मनुष्य को स्वीकार करें इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ मनुष्यों को उचित है कि विद्या व राज्य की प्राप्ति के लिए सब विद्याओं के कथन करने व सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान को दूत बनाएं और बहुत गुरु के योग से बहुत कार्यों को प्राप्त कराने वाली बिजली को स्वीकार करके सब कार्यों को सिद्ध करें फिर किस प्रकार के विद्वान को ग्रहण करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य को उचित ही है कि उत्तम धर्म बल वाले प्रसन्न स्वभाव वाले और सबके उपकारक विद्वान अतिथियों का ही सत्कार करें जिससे सब जनों का हित हो भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि सब जगत के रक्षक मोक्ष देने वाले तथा विद्या काम आनंद के देने वाले व वा उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का भी ईश्वर भाव से आश्रय व स्तुति न करें फिर वह अग्नि कैसा है किसके लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि जो सबसे उत्कृष्ट विद्वान है उसी का सत्कार करें ऐसा ही इसका अच्छे प्रकार आश्रय कर उस उम्र और विद्या को प्राप्त करें फिर वह अग्नि किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वानों के सहाय के बिना जाके सुख वा दिव्य गुणों की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय नहीं हो सकती इससे यह सब मनुष्यों को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिए फिर वह कैसा और किसके सहाय से किसको प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाओं में दिन रात प्रयत्न से सूर्य आदि पदार्थों को संयुक्त कर वायु वृष्टि के शुद्ध करने वाले शिल्प रूप यज्ञ का प्रकाश करके कार्यों को सिद्ध करें और विद्वानों के संग से इनके गुण जानें